संक्षिप्त महाभारत वन पर्व दुर्योधन का प्रायोपवेश परित्याग दुर्योधन को प्रायोपवेश करते देखकर देवताओं से पराजित पातालवासी दैत्य और दानवों ने विचार की यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणंत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र के बताए हुए अथर्व मंत्रों द्वारा औपनिषद कर्मकांड आरम्भ किया वेद वेदांग में निष्णान ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में घी और दूध की आहुति देने लगे कर्म समाप्त होने पर यज्ञ कुंड में से एक बड़ी ही अद्भुत कृत्या जमाई लेती प्रकट हुई और बोली बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्न होकर कहा तू प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ लिया तब कृत्या जो आज्ञा कहकर गई और एक क्षण में ही दुर्योधन के पास पहुँच गई फिर एक क्षण में ही उसे लेकर रसातल में पहुंच गई दुर्योधन को आया देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे अभिमान पूर्वक कहा भरतकुल दीपक महाराज दुर्योधन आपके पास सदा ही बड़े बड़े सूरवीर और महात्मा बने रहते हैं फिर आपने यह प्रायोपवेश का साहस क्यों लिया है जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधिगति अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में भी उसकी निंदा होती है आपका यह विचार तो धर्म अर्थ और सुख का नाश करने वाला है इसे आप छोड़ दीजिए आप शोक क्यों करते हैं आपके लिए अब किसी प्रकार का खटका नहीं है आपकी सहायता के लिए अनेकों दान दानवीर पृथ्वी में उत्पन्न हो चुके हैं कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे जिससे वेदया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं से संग्राम करेंगे उनके सिवा क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए और भी अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओं के साथ युद्ध में पूरे पराक्रम से भिड़ जाएंगे महारथी कर्ण अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओं को परास्त करेगा इस काम के लिए हमने संसप्तक नाम वाले सहस्त्रों दैत्य और राक्षसों को नियुक्त कर दिया है वे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन को नष्ट कर डालेंगे आप शोक न करें अब इस पृथ्वी को शत्रुओं से रहित ही समझें और निर्बन्ध होकर इस इसे भोगें देखिए देवताओं ने तो पांडवों का आश्रय ले रखा है और आप सर्वदा हमारी गति हैं इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर उन्होंने कहा अब आप अपने घर जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए दैत्यों की विदा करने पर कृत्या ने दुर्योधन को फिर प्रायोपवेश के स्थान पर ही पहुंचा दिया और वह वहीं अंतर ध्यान हो गई कृत्या के चले जाने पर दुर्योधन को चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंग को एक स्वप्न सा समझा दूसरे दिन सवेरा होते ही सूतपुत्र कर्ण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा महाराज मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता जो जीता रहता है वह कभी सुख के दिन भी नहीं देख लेता है सुख के दिन भी देख लेता है आप इस तरह क्यों सो रहे हैं शोक की ऐसी क्या बात है एक बार आपने पराक्रम में शत्रुओं को संतप्त करके अब मरना क्यों चाहते हैं आपको अर्जुन का पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया है यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं उसे संग्राम में मार डालूँगा मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छू कर कहता हूँ कि पांडवों के अज्ञातवास का तेरहवां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा कर्ण के इस प्रकार कहने और दुशासनादि के बहुत अनुनय विनय करने पर तथा दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया उसने पांडवों के साथ युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्नापुर चलने के लिए रथ हाथी घोड़े और पदार्थियों से युक्त अपनी चतुरंग्नी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी वह विशाल वाहिनी सच कर गंगा जी के प्रवाह के समान चलने लगी इस प्रकार कुछ ही समय में सब लोग हस्िनापुर पहुंच गए